पारे रजसु मस्य प्रतिमानमोजसा व्योमुन सह मन दिवम प्रतिमाजसहरीभूश्वा दिव ईश्वर के लिए आया है अस्य इस हमारे पास जो विद्यमान है जहां पर हम हैं रजस आकाश आकाशलोक पारे इसके पारे पार तक अंतर तक स्वभूत्या अपने ऐश्वर्यों के द्वारा और ओझा बल के द्वारा अवसे रक्षा के लिए ध्रिष्ठ मना मन को दर्शन करते हुए घिसते हुए तिरस्कार करते हुए दुष्ट मन को चक्रषे भूमि बनाते हो भूमि को प्रतिमानम मानव मानव प्रति माप, माप करके ओजसा तेज से जल को स्व स्वर्ग को परिभू परिभूषि और सबके ऊपर एशी प्राप्त हो रहे हो आदिव दिव पर्यंत शब्दार्थ में दो बार दिवम शब्द पढ़ा है भूल में दो बार नहीं है हम्म, अर्थ में भी दो बार पढ़ा हुआ है इन्होंने शब्दार्थ में भी दो बार दे दिया परिभूरेश मंत्र में कहा है दो बार वही है ना एक ही बार दिगम शब्द है तो इसमें बात मुख्य रूप से आई है ईश्वर के लिए कहा गया है कि आप हमारी विशेष रूप से रक्षा के लिए और दुष्टों के मन का तिरस्कार करते हुए अपने तेज और वल से आकाश के पार भी विद्यमान हो यहां क्या मुख्य बात कही जा रही है किसके लिए विद्यमान है आप हुँ? नहीं हमारे लिए कह रहा है ना हाँ ये अलग बात है हम किस में आएंगे दुष्टों में या सज्जनों में इसमें तो कहा गया है सज्जनों के लिए ना नी हमको सज्जनों में आना पड़ेगा ईश्वर की जो रक्षा है वो सज्जनों के लिए है दुर्जनों के लिए नहीं है दुर्जन लोग तो घुस जाते हैं अपने आप ना हर जगह उनकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं होती है वो तो करते ही करते ही अपने आप करते हैं वो तो उनको करने की उनको देखने की जरूरत नहीं होती है अच्छे लोग होते हैं वो अपना पड़े रहते हैं हमारा हो ही जाएगा तो इस उन बेचारों की करनी पड़ती है तो इस कारण से अच्छे लोगों के लिए ईश्वर भी को भी इतना ध्यान देना पड़ता है यहाँ एक बात जो आई है कि दुष्टों के मन का धर्शन करता है ईश्वर और हमारी रक्षा करने के लिए ऐसा करता है ये दुष्टों के मन का कैसे धर्शन होगा तीन तरह से इसका दर्शन हो सकता है और भी प्रकार होंगे कोई पहली बात तो ये है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस को पकड़ना होता है तो सीधे जाके पकड़ लेती है या कुछ उसके लिए ले जाना पड़ता है उसको आरोप चाहिए ना उसके ऊपर बिना आरोप के तो नहीं पकड़ सकती पुलिस तो किसी भी अपराधी को है चोर डाकू किसी को भी पकड़ना होता है तो उसके पहले ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये दुष्ट है नहीं अपराधी है ये ये पहले कहना पड़ता है कथन होता है यदि कथन नहीं किया जाए तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता है वो फिर क्या वो अपने अपराध हो जाएगा पकड़ने वाले का ही हो जाएगा तो इससे ये बात निकलती है कि किसी कोई जो दुष्ट होता है वो दुष्ट तब होता है जब किसी कथन के विरुद्ध है वो अगर कथन के विरुद्ध नहीं है नियम के विरुद्ध नहीं है तो दुष्ट नहीं होगा तो दुष्ट इसीलिए कि नियम के विरुद्ध चल रहा है तो अब क्या होगा किसी को दुष्ट कहना पड़ेगा तो वो कहां से हम कहेंगे नियम की तुलना से कहेंगे कि यह ठीक नहीं है अच्छा या खराब इनकी गिनती कहां से होती है आचरण जो विहित हैं विहित आचरण से अगर कोई विपरीत चल रहा है तो वो खराब व्यक्ति है और विहित आचरण के जो अनुकूल चल रहा है वो अच्छा व्यक्ति है अच्छे और बुरे की परिभाषा यही है जिन आचरणों को सभी लोग अच्छा मानते हैं उनको जो कर रहा है वो ही व्यक्ति अच्छा है और जो उसको नहीं कर रहा है वही खराब होता है बस अच्छा खराब के सींग नहीं होते हैं काले से गोरे से और लंबा ऊंचा तगड़ा इससे अच्छा खराब व्यक्ति नहीं होता है व्यक्ति खराब होता है आचरणों से बुरे आचरणों के साथ जिसका संबंध होगा वो बुरा है और अच्छे आचरण से जिसका संबंध है वो अच्छा है तो उनके मन को तिरस्कारित तिरस्कृत करता है ईश्वर पहले क्या कर रखा है उसने घोषणा कर दी उसने कि ये कारे, यह कार्य यह कार्य तो अच्छा है और यह कार्य बुरा है यह वस्तु अच्छी है और यह अच्छी नहीं है यह घोषणा उसने पहले कर दी उसके बाद आप जिसने नहीं मानी उसकी तो अब विरोधी हो गया ना वो तो अब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो चोर होता है या उल्टे आचरण करने वाला होता है वो कहीं भी रहे चाहे सबके बीच में रहे चाहे अकेले रहे वो शांति से नहीं बैठ सकता है शांति से नहीं सोएगा वो सोने के लिए भी या तो कोई खा ले औषधि खाए शराब पी ले वो अलग चीज है लेकिन स्वाभाविक रूप से जैसी नींद आती है ना शांति पूर्वक जिसको नींद कहते हैं ऐसी नींद ऐसे दुष्ट आचरण वाले को नहीं आती है और दुष्ट आचरण नहीं किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगा दो आपके ऊपर हमारे ऊपर किसी पर भी लगा दो उसकी नींद हराम करनी है तो आक्षेप लगा दो अब वो नहीं सो सकेगा ठीक से उसको नींद नहीं आती वो फिर परेशान हो जाता है तो ईश्वर ने भी यही कर रखा है हाँ। जिस आदमी ने गलत उस पर लगाते हैं तो वो तो अच्छा सोता है नहीं सोएगा स्वामी दयानंद जी ने कभी नहीं, निश्चिंत तो वो भी जब उनको दिख जाएगा कि अब देखो ये दुष्ट यहाँ तक करेंगे केवल आक्षेप तक तो नहीं आक्षेप का समाधान करते थे कि नहीं करते थे वो भी चलो कुछ बातों का नहीं करते थे लेकिन मान लो उन्होंने जो लिख दिया उसके ऊपर आप न, न, लिख करके उनके पास भेज दो देखो चुप बैठेंगे वो गलत होगा तो उसके तो कहेंगे और जो सही होगा वो स्वयं लेकिन तो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे वो दे। सोचेंगे। तो मन में होगा ना ये बाहर ठीक है कुछ नहीं होता है लेकिन मन में तो नहीं रहेगी ना एक तो, तो वो है कि बिल्कुल कोई नहीं है विरोधी वो स्थान है और एक एक भी है तो अंदर नहीं आता है क्या तो ये ठीक है स्वामी दयानंद अभ्यास करके सो जाते थे मन को बलपूर्वक नियंत्रित करके तब उनको नींद आएगी स्वाभाविक नहीं आएगी यानी जहां विरुद्ध स्थिति होती शांति कैसे हो जाएगी नहीं हो सकती है शांति नहीं योगी भी बलपूर्वक करता है ना वो भी उसको उपेक्षा करता है योगी के लिए भी आया ना विधान इसकी उपेक्षा कर दो दुष्ट जो है उपेक्षा तो जिसमें समर्थ नहीं होती है वो तो नहीं हो पाएगा निश्चिंत लेकिन उपेक्षा करनी तो पड़ेगी ना स्वाविक तो नहीं हो जाएगी वो एक योगी है, हाँ। उसने वो एक है, उसने उस उपेक्षा का कर दिया और सो गया और एक दुष्ट आदमी है उसने भी उस समय उसका त्रिस्कार कर दिया वो भी सो गया तो योगी और एक दुष्ट दोनों ही सो गए ऐसे नहीं सो जाएगा हाँ अगर वो सो रहा है ना तो कोई जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास कोई गुण विशेष होंगे और ऐसे नहीं सो सकता हम्म उस कारण से सो जाता है या तो देखता है मेरा क्या करेगा ये हाँ कमंड के अहंकार के कारण इस कारण से भी होगा कि मेरा क्या करेगा तो वो भी सो जाएगा लेकिन वैसे नहीं सोएगा जैसे कि बिना किसी उसके सोते हैं कुछ भी कोई नहीं कहता है उस स्थिति में जो सोते हैं ऐसी नींद नहीं होगी अंतर आ जाएगा उसमें तो इसलिए क्या है ना हर जगह जब आक्षेप होते हैं या विरुद्ध व्यक्ति हो जाता है हमारे तो हमारे अंदर अशांति हो जाती है और जितना बड़ा विरोधी हो उतनी अशांति होगी तो चाहे चोर है डाकू है इसके लिए इतना बड़ा व्यक्ति है ईश्वर अब उसने घोषणा कर दी कि चोरी ठीक नहीं है अब जो भी चोरी करना चाहेगा तो शांत कैसे हो जाएगा वो या जो भी काम जितने भी हैं हेरा फेरी सारे के सारे के बारे में वेद ने कह दिया कि ये बुरा है वेद के रूप में ईश्वर ने घोषणा कर दी है और घोषणा करने के बाद आप जो भी व्यक्ति करेगा ये सिद्ध हो जाएगा ना ये वेद के या ईश्वर के विरुद्ध चल रहा है तो जैसे ही अच्छे लोगों के सामने वो आएगा ऐसा व्यक्ति अब क्या होगा वो अंदर से डोलेगा जितने भी दुष्ट दुराचारी कैसे भी व्यक्ति होंगे ये साधु संत के पास या सज्जन व्यक्ति के आग पास आकर के स्थिर नहीं हो सकते अंदर से उनको अंदर से सोता डर लगता है शांत नहीं हो सकते हैं ये ठीक है कि ये कुछ कहते नहीं उसको तो वो मानता है ये क्या कर लेंगे लेकिन वो भीतर से फिर भी रहता है थोड़ा भी इन्होंने संकेत कर दिया तो क्या होगा तो ये मानसिक अशांति है ना और ये कब हो रही है जब लोक में ये बात सिद्ध हो रही है कि ये काम करना ठीक नहीं है और ये कहां से आया है वेद से ईश्वर के माध्यम से आया विद्वानों के अंदर वेदों का उपदेश करके या फिर वेद के रूप में उन्होंने कर दी अपनी भावना को प्रचलित कि ऐसे करना होगा जो इसके विरुद्ध है वो ठीक नहीं है वो अब जो भी कर रहा है इस कारी को ईश्वर से संबंधित व्यक्ति के सामने आकर के अब वो डर जाएगा वो शांत नहीं हो सकता है तो एक तो इस प्रकार से वो दुष्टों के मन का तिरस्कार करते हैं वो फिर इतनी हिम्मत नहीं करेगा उन्होंने चोरी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत होकर के कर ले चोरी ऐसा नहीं होगा डाकू डाका डालने वाला व्यक्ति कितना ही बलवान है वो ऐसा नहीं होगा कि शांति से जैसे दुकान में सामान लेने आते हैं अब वैसे आए और लेके चला जाए ऐसे नहीं हो सकता वो भागेगा लेकर के पहले चाहे कितना ही दिखा देगी मैं इतना बलवान हूँ लेकिन फिर भी वो भाग जाएगा वहाँ से ले करके किसी व्यक्ति को मार दीजिए थप्पड़ आप कितने भी बलवान हैं लेकिन फिर भी आप वहां से हट जाना चाहेंगे मार करके वहीं नहीं खड़ा रहेंगे तो ऐसे ये है कि चोर डाकू जो भी होता है वो हर समय अंदर से स्थिर नहीं हो सकता है वो विचलित रहता है तो एक तो ये हुआ कि इन वेद के जो ज्ञान है अच्छे लोगों के अंदर व्याप्त हैं जानते हैं इस चीज को और समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो गई है इन की तो अब इसके विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो सकेगा ये ईश्वर के कारण है क्योंकि ये ज्ञान कहां से शुरू हुआ है ईश्वर से ही हुआ है यहां से नहीं हुआ है यहां तो यही चलता है ना कि जिसके मन में जो आता है वो ठीक है सब क्योंकि जो नहीं मानता है शब्द प्रमाण वहां पर यह दोष आपको देखेगा ये मेरी अनुभूति है तेरी अनुभूति है तो तू तू जान और मेरी है तो मैं जानूंगा यानी कि एक दृष्टि से अगर वेद नहीं हो ना ईश्वर नहीं हो तो कोई भी दो जीवात्माओं आपस में ये किसी को कुछ नहीं कह सकता है न्याय नाम की चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि दो समान स्तर के व्यक्ति अगर झगड़ जाते हैं तो आपस में निपटारा होता है क्या उनका कहीं पर हुआ है कहीं नहीं हुआ है तो दो बराबर सामर्थ्य के अगर झगड़ते हों तो निर्णय के लिए हर समय तीसरे के पास जाना पड़ता है तो ऐसे देखिए जीवात्मा ये सभी स्वभाव से क्या है सब बराबर है ना सबके बराबर सामर्थ्य है ऐसे में कोई भी दूसरी जीवात्मा दूसरे को कुछ कहने का अधिकारी नहीं है तो जब नहीं है और सामर्थ्य दोनों की बराबर है तो कौन किसकी मानेगा नहीं बनता है ना नियम के अनुसार दो बराबर व्यक्ति है दूसरे पर नियम नहीं चला सकते तो ऐसी सभी जीवात्माएं यदि समान है तो किसी जीवात्मा का भी दूसरे पर बनता है नहीं है अधिकार कुछ कहने का और अगर ऐसा छोड़ दी कर दिया जाए तो चलेगा संसार क्या नहीं चलता है ना इस कारण से और कोई भी जीवात्मा दूसरे को कब कह रहा है जब उसको ईश्वर की ओर से प्राप्त है अधिकार ज्ञान के रूप में हो गया या अन्य किसी माध्यम से हो गया है पहले प्राप्त अब वो कह सकता है सामने वाले को और वही कह पाता है जिसकी सामर्थ अधिक नहीं है ना वो नहीं कह पाएगा तो न्याय निपटा रहा जो भी करता है वो व्यक्ति कम से कम निर्दोष होता है दोषी व्यक्ति के सामने फिर कौन जाएगा तो ऐसे ही यहां पर क्या है एक तो ईश्वर के गौर से ये नियम कर दिया गया वेदों के माध्यम से ये करना है और ये नहीं करना है तो दुष्ट व्यक्ति जो नहीं करना है वही करता है तो उसका अब समाज में या अच्छे लोगों के सामने विरोध होता है इस विरोध में ईश्वर कारण है तो इस रूप में एक तो उसके मन को मर्दित करता है ईश्वर वो आत्मबल उसका नहीं बढ़ सकता है ऐसी इस दूसरा है कि अच्छा बुरा क्या है अपने को भी लगता है अपने मन में भी होता है ना बुरा काम अच्छे काम को भी यदि आपने मान लिया ना कि ये बुरा है तो आप कर नहीं सकते ठीक से उसको संजय हो जाएगा नहीं? अपने चित्त के अंदर ही ऐसी स्थिति बनी हुई है जो बुराई होती है उसको हम शांति से नहीं अपना सकते अच्छाई करेंगे तो भी अच्छा तभी अच्छा लगेगा बुरा करेंगे तो अच्छा नहीं लग सकता है तो ये मन के अंदर भी ऐसी ही है तो एक तो शब्द प्रमाण में आ गया ये अच्छा बुरा लगना एक मन के अंदर ये स्थिति बनी हुई है उससे भी हमको अच्छा और बुरा लगता रहता है जब बुरा कार्य करते हैं और सिद्ध भी है तो हम शांत नहीं हो सकते अपने आप वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तीन का वो निकलता ही निकलता है अपने आप तो इस तरह से हमने अगर कुछ बुराई कर लिया है तो अंदर जब अपने मन में जाएंगे तो वहां शांत नहीं हो पाएंगे तो ऐसे ही क्या होता है जो व्यक्ति उदाहरण दूसरा ले सकते हैं इसका आप सामान्य रूप से देखेंगे तो कितना ही बुराई करते सोचते रहें आपको अंतर नहीं आएगा बुरे लोग खूब अच्छे खलते खाते दिखते हैं ना सब प्रसन्न दिखते हैं तो वहां तो नहीं लग रहा है ना कि इनकी हानि क्या हो रही है लेकिन वही व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ना चाहे अब आप बहुत अच्छे बुरे काम कर रहे हैं और उस दिन संकल्प लीजिए कि आज से मैं अच्छा बनूंगा अब आप देखिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा यानी दुष्ट व्यक्ति अगर वो आंतरिक रूप से शांति प्राप्त करना चाह चाहने लगे या ये कहेगी ध्यान समाधि उपासना ईश्वर की और आत्म साक्षात की ओर बढ़ने लग जाए अब देखिए उसको जितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसको मान लेने वाले को या ठीक आचरण करने वाले को नहीं करना पड़ेगा इतना वहाँ हमको लगता है कि हमने क्या कर दिया है आदमी रोता है ना पस है चिल्लाता है अंदर जब जितना धीरे धीरे अंदर वो जाता जाता है उसको उतना दुख होता है अभी आप जैसे सामान्य रूप से देख रहे हैं सुन रहे हैं चल रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होता है लेकिन आप उपासना में बैठ जाओ तो परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं वो क्यों होने लगे प्रास परेशान आप ईश्वर की ओर जाना चाह रहे हैं लेकिन उसने रोक रखा है नहीं आ सकते तुम यहां उधर रहो तो जितना जितना हम बुरे चित्त को लेकर के ईश्वर की ओर बढ़ते हैं उस समय हमको पता लगता है कि इतना बाधा है हमारे सामने वो आने बिल्कुल नहीं देता है यानी कि जो सुख शांति हमको चाहिए उसके पास हम नहीं फटक सकते हैं। अंदर से पूरा विरोध कर रखा है उसने लगा रखा है। नहीं आ सकते तुम तो इस रूप में क्या करता है वो हमारे चित्त को दुष्ट चित्त को रोके रखता है उसको दर्शित करता है ज्ञान के माध्यम से कर रखा है इसकी रचना की प्रक्रिया के माध्यम से भी कर रखा है चित्त की जो रचना होती है वो सात्विक बहुल होती है सत्य बहुल है स्वाभाविक रचना वो सत्व बहुल है लेकिन अगर हम अद बुरा सोचेंगे बुरा करेंगे उससे तो वो रजोगुणी तमोगुणी होने लग जाता है तो रजोगुणी तमोगुणी होने पर अब शांति नहीं हो सकती है दुष्ट सोच के दुष्ट करके कोई सोच ये सोचे कि मैं शांत हो जाऊंगा ये नहीं हो सकता है क्योंकि चित्त की रचना ऐसी स्वाभाविक है अच्छा सोचने पर अच्छा करने पर फिर स्वता शांत होने लगता है सतोगुणी होने लगता है चित्त उस अवस्था में आकर के ना सोचे व्यक्ति तो भी सुख होता है बहुत अगर इसकी रचना बदल देना ईश्वर थोड़ी सी तो आदमी परेशान हो जाएगा दिन रात मर जाएगा वो फिर नहीं जी सकेगा कैसी है नहीं रजुगुण को ऊपर बहुल कर दे या तमो बहुल कर दे हाँ मतलब उन्नति नहीं कर सकता है ये आत्मज्ञान या ईश्वर को कभी नहीं जान पाएगा वो तभी संभव होता है चित्त सात्विक है तत्व तो ज्ञान जो हर समय होता है वो सात्विक चित्त में ही हो पाता है दूसरे में नहीं होता है रजो बहुल में तमो बहुल में तत्व तो ज्ञान होता ही नहीं है <coughs> तो चित्त के सात्विक होने से जैसे ध्यान उपासना आदि भी करता है ना व्यक्ति तो उसका यही होता है जैसे जैसे, जैसे ज्ञान बढ़ता है चित्त तो सात्विक होता है सात्विक हो जाने के बाद एक स्थिति में कुछ नहीं करे तो वो भी सुख होता है तो वो उस सत्व का ही सुख मिलता है तो ऐसी मतलब रचना भी बना रखी है है तो ऐसे ये भी एक तरह से स्वाभाविक है ईश्वर ने सोच के नहीं बनाया है कि मैं चित्त को सत्व बनाऊंगा लेकिन जो कि रचना जो की जाती है नक्शा तो है पहले से ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक है वो रचना ऐसे ही करेगा पहले चित्त रजो बहुल होता था बाद में सत्य हो गया ऐसा नहीं हुआ है तो उसका ज्ञान भी स्वाभाविक है लेकिन उसमें वो अंतर कर सकता है पर करता नहीं है वैसी की वैसी वो बनाता है तो इससे हमको सुख होता है इसका यदि हम विरोध करेंगे तो हम स्वता अंदर से ही अशांत हो जाएंगे और इसी कारण से क्या होता है साधना उपासना करने वाले को आरंभिक काल में बहुत अधिक दुख होता है कष्ट होता है वो सारा का सारा इसीलिए कि विरोध चला हुआ है वो वो एकदम ईश्वर के पास जाए कितना ही घर छोड़ दिया कुछ भी हो कर लिया और वो व्यक्ति चाहेगी मैं तो आज ही समाधि लगा लूंगा असंभव है नहीं लगा सकता क्योंकि बाहर का तो कर लेगा वो अंदर नहीं जा सकता अंदर बिल्कुल अवरोध होता है रोका हुआ रहता है नहीं आ सकते ईश्वर का पूरा प्रतिबंध है जितनी तुमने दुष्टता की है उतना भोगना पड़ेगा तब जा करके आगे बढ़ेंगे तो इन दो स्थितियों से क्या है ईश्वर ने एक तो ज्ञान के माध्यम से बाहर रोक रखा है दर्शित करता है और चित्त में हमारे अंदर भी व्यवस्था इस तरह की है उससे भी हम दर्शित होते हैं दुष्टता यदि करते हैं तो और तीसरी स्थितियाँ हैं जो खाना पीना से भी ऐसा होता है चित्त अगर बुराई चीज़ों को खाएंगे पिएंगे तो चित्त सात्विक नहीं हो पाएगा इसलिए सात्विक चीजों के खान पान से आचरण व्यवहार से भी चित्त क्या होता है सुखी होता है शत्रुगुण होता है नहीं तो बिगड़ जाता है ये ये तो आचरण तो जानबूझ करके होगा बाहर का और अंदर भी कुछ संस्कार बहुत करने पर बनेगा लेकिन इसका बिगाड़ तो तत्काल हो सकता है खाने पीने से जो चित्त बिगड़ता है वो अज्ञान से भी बिगड़ता है कोई ऐसी चीज जो नहीं पता हो आप खा जाए उसको तो वो नहीं चलेगा कि मुझे तो पता नहीं था क्यों बिगड़ गया ये वो बिगड़ जाएगा वो तो इन द्रव्यों के माध्यम से भी चित्त ईश्वर ने प्रतिबंध लगा दिया यो बिगड़ जाएगा अगर तुमने ऐसा किया तो जो दुष्ट होते हैं वही तो खाएंगे ना उल्टा सीधा ये जो उल्टा सीधा खाता है वो दुष्ट होता है दुष्ट होता है तो उसका चित नहीं हो सकता है शांत तो इस प्रकार से अब वो सुखी भी नहीं होगा तो इसके विपरीत अब जो होगा जो सुखी होना चाहता है या जिसकी सुख जिस रक्षा का मतलब है सुख की रक्षा हमारे अब से मतलब हमारी रक्षा के लिए हमारे सुख की रक्षा के लिए आत्मा की रक्षा तो क्या करना उसका तो नष्ट ही नहीं होता तो उसकी रक्षा यहाँ मुख्य नहीं है मुख्य रक्षा है हमारी जो सुख है उसको सुरक्षित करने के लिए उसने क्या कर रखा है दुष्टों के मन को को तिरस्कृत करता है उसका अपमान करता है अवेलना जो भी को उसको रोक के रखता है तो वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोग फिर आगे बढ़ सके उनको डर नहीं होता है इन कार्यों को करने में अच्छे लोग को अच्छे के पास जाने में डर लगता है जो ठीक से यम नियम का पालन कर रहा है उसको आंतरिक प्रगति करने में इतना कष्ट नहीं होता है विवेक वैराग्य वाले को इतना कष्ट बाधा अंदर होती ही नहीं बल्कि उसको तो उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार से दुष्टों का वो तिरस्कार करता रहता है और इसको बता दिया एक तो आप इस आकाश के भीतर और पार भी वो तो ये तो वही सर्व्यापकता के कारण हो जाएगा सारा अपने ऐश्वर्य से और ओज से आप विद्यमान हैं और फिर क्या करते हैं चक्र से भूमि प्रतिमानम ओजसा अप स्व आपने हमारे लिए इस रक्षा के लिए इस भूमि की स्वर्गलोक की जल आदि की रचना की है अब इसमें कि अभी हम जो और इन्होंने लिखा है इससे हम निर्भय होके आनंद कर रहे हैं हम आनंद क्यों कर पा रहे हैं इसलिए कि ये सारी चीजें उपलब्ध है एक ऐसा जो बालक है जिसके माँ बाप मर जाएं वो कितना सुखी हो सकता है कितना आनंद लुटा कर सकता है मौज मस्ती करेगा वो तो मौज मस्ती करने वाले कौन होते हैं जिनके पीछे कोई है पीछे नहीं हो सहारा नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति आनंद मना नहीं सकता है उत्सव नहीं मना सकता है तो अब ये देखिए कि जो उत्सव मनाने वाला व्यक्ति है आनंद करने वाला वो किस किस आधार पर करता है उसके पास खाने का होना चाहिए पहनने का होना चाहिए घूमने के लिए होना चाहिए रहने के लिए होना चाहिए जब ये सुविधाएं होगी तभी आदमी उत्सव मना पाएगा आनंद करेगा मौज करेगा जो भी करता है मौज करने वालों के पास ये सारी चीजें होती है अगर ये नहीं हो तो मौज नहीं होगी आनंद नहीं मनाया जा सकता है तो अब थोड़ी देर के लिए देखिए लेकिन इन चीजों का मौलिक निर्माता कौन है भोजन केवल पाकशाला में बनने से तो नहीं मिल जाता है ना अगर खेत में तैयार नहीं हो अनाज फल तो पाकशाला में कहाँ से आ जाएगा बाजार में हाट पर कहाँ से आ जाएगा तो एक जैसी कोई भी है सब्जी मान ले लीजिए लौकी की है लौकी की सब्जी पाकशाला में बनाने में कितना परिश्रम पड़ता है और खेत में बनने में कितना पड़ता है अगर खेत में उसको नहीं बनाया जाता उस ढंग से यानी रचना में कार्य की तुलना कर लो थोड़ी देर सब्जी बनाने में कितनी बुद्धि और लगती है और जो सीधी रचना हो रही है लौकी की फ उसमें कितनी बुद्धि अपेक्षित है? है कोई तुलना तो लौकी यदि नहीं बनी होती खेत में किसान कितना करता है उसके लिए एक तो लौकी की रचना है और किसान क्या करता है खेत में कितना करता है वो मिट्टी तो पुलट करता है ना पानी भी होता है वो वहां से लाके खेत को तोड़ता है बस मिट्टी हटाता है इतना ही करता है इससे ज्यादा क्या करता है वो दोनों की किसान की और ईश्वर की कर्म कुछ तुलना करके देखो तो क्या है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है ऐसी जो भवन बने सारे के हैं अगर मिट्टी नहीं हो ईट सीमेंट नहीं हो तो क्या होगा इसका कौन बना पाएगा लोहा यदि नहीं बना होता भूमि में तो ये इतने ऊंचे पचास पचास हो सो मंजिल बन जाते क्या नहीं बन सकते थे तो इन सभी का जिसको हम कहते हैं इनके आधार पर बहुत सुख लिया जा सकता है कौन आधार है ईश्वरीय ना तो उसके कारण ही हम सारा सुख भोग पा रहे हैं अगर तो वो नहीं ऐसी रचना करता तो हम आनंद नहीं ले सकते थे इसलिए कह रहा है इन्होंने कहा कि आपने हमारे आनंद के लिए बनाया ये यानी आपके बनाए कारण ही हमको आनंद हो पा रहा है तो भूमि की रचना की है चाहे आकाश की जल की किसी की भी जो रचना हुई है और पूरे विश्व में कह लीजिए कहीं पर भी ईश्वर के कारण ही हमारा सारा सुख सुरक्षित है लेकिन ये अच्छों को जितना मिलता है बुरे को नहीं मिलता है बुरे को तो लूटना पड़ता है और उसका सुख भी बहुत अधिक पादित होता है तो इस प्रकार से इन वस्तुओं को हमें उपार्जन भी करना चाहिए प्रयोग भी करना चाहिए तो ईश्वर के नियम से करना चाहिए अगर उसके विरुद्ध चलते हैं तो उसका सुख हमको नहीं हो पाएगा और दूसरी बात है अगर ईश्वर की ओर हम जाना चाहते हैं तो फिर बुराइयों को भी छोड़ना ही पड़ेगा उसके छोड़े बिना मन को ठीक किए बिना हम नहीं जा सकते इस ओर से ईश्वर की ओर तो ये बात इसमें और आगे इन्होंने कहा कि हमको सृष्टि का भी जान दीजिए अपना जान दीजिए तो इसी प्रकार से इन्हीं कार्यों को जब हम सोचेंगे इनकी रचना को देखेंगे इनका प्रयोग करके देखेंगे तो धीरे धीरे ऐसा हमको ज्ञान होता जाएगा इधर <स्थाथ>